आद्य मंत्रा प्रवचितुम प्रथम अविद्व निंदा क्रिया ते असुआ नाम तेलो का अयन सावद इत्यादि अवधारणिक आदि मंत्र का अर्थ कोई विस्तार से या समझाना चाहेंगे उसके लिए पहले अविद्वान की निंदा किया जाता है अविद्व निंदा इत्या। ऐसा जो है इस मंत्र का कथन किया जाता है अथ इत्यादि से भाषा का दे रहे हैं इदानी दोनों प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग सकल शास्त्रों के सकल वेदों का निचोड़ है उसको दो मंत्रों के द्वारा कह दिया गया कहने के पश्चात अब आव अवित्व निंदा के लिए के लिए ही इस मंत्र का आरंभ किया जाता है नंबर टिप्पणी साक्ष्य आद्य मंत्रोक्त आत्मिद्यादि मंत्र मंत्र में कहा गया जो आत्मविद्या है उसकी स्थिति के लिए क्योंकि नियम है शास्त्रों का सिद्धांत है किसी की निंदा करना उस व्यक्ति का दुर्गुण को या किसी कमी को या किसी से उसको हतोत्साहित करने के लिए लोक में जैसे होता है वैसे शास्त्रों में नहीं होता है कुमार भट्ट की उदघोषणा है नहीं निंदा निंदितुम निंद अपितु विधेय स्तु कहीं भी वेद और शास्त्रों में निंदा किसी भी की जाती है तो निंदा निंदी की निंदा के लिए नहीं है नहीं निंदा निंदितुम निंद निंद्य पदार्थ का निंदा करना निंदा का उद्देश्य नहीं है अभी तो विधेय स्तुति किसी अन्य जो विधेय पदार्थ है उस विधि का विषय का स्तुति करने के लिए किसी अन्य का निंदा किया जाता है जैसे लोग घर में देखते हैं अन्य का वो बच्चा फेल होता है तुम्हें ऐसे फेल चाहते हैं ऐसे डांटेंगे घर में बच्चों को वो पढ़ता लिखता है वो फेल हो जाता है तू तो भी फेल होना चाहता है ठीक से पढ़ो वो क्यों पढ़ाई का स्तुति करना है उसके लिए अन्य का जो फैल होने का चर्चा की जाती है अन्य का फेल होना उसकी निंदा में लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है पढ़ाई का स्तुति तो तो तो का हम जो यहाँ निंदा प्रख मंत्र जो वेद प्रयोग किया ईशावास परिषद में यह प्रथम मंत्रस्थ जो आत्मविद्या ईशावासर्व मंत्रस्थ आत्मविद्या उसकी स्तुति के लिए किसको कहते हैं विद्याम साधिकारी प्रवृत्था क्यों किया जा रहा है कि विद्या में साधिकारी पुरुष का प्रवृत्ति सिद्धि के लिए साधिकारा पड़ेगा साधिकार हो गया है विद्यायाम बिंदी भी रख देना विद्याम साधिकार साधिकारी प्रवृत्था टिप्पण वही है आठ नंबर टिप्पण में नंबर बदला होगा नंबर देख ले नौकर आनंद गिरी में जो नंबर भी होगी ना निंदा विद्याया साधिकारी आनंद जो किया जाता है यहाँ पर इसलिए स्थिति है लक्ष्य विद्या में साधिकारी पुरुष का प्रवृत्ति कराने के लिए तो कौन अधिकारी चिंतित हो जाता इसी से निंदा के द्वारा का निंदा होगा अधिकारी के लिए प्रवृत्ति हेतु बन जाएगा प्रवर्तना बन जाती है इसलिए कहते हैं ये जो है यहां विद्या में पुरुष का प्रवृत्ति सिद्धि के लिए है क्या है वो मंत्र जिसके निंदा कथन किया जा रहा है वाला मंत्र है असुरी नामो का अंधेर तमसावृता असुरियाम तेलो का असुर्या नाम नाम शब्द अनर्थक निपात तो आप कहेंगे वेद में अनर्थक निपात कैसे आ गया वेद में कोई शब्द अनर्थक होता ही नहीं अक्षर विनी मात्रा भी वर्तनी होता ना आधी, मात्रा, आधी मात्रा विंजन एक मात्रा मात्रा व्यंजन होते है एक व्यंजन भी वर्तनी नहीं है तो आप ये पूरा पद को व्यर्थ कह दे रहे हो नाम इतना लंबा चौड़ा पद को तब कहते हैं बात ऐसा है प्रसंग में जो अर्थ अपेक्षित है उस अर्थ के अनुरूप जब शब्द नहीं होता है उस शब्द को मान सकता है तो प्रयोग क्यों किया कि पाद पूर्ति के लिए इसे नाम शब्द निपातन है निपात है निपात हमेशा पाद पूर्ति के लिए प्रयोग होता है इनकी सुगंध तिंगंध उपसर्ग और निपात चार प्रकार के शब्द व्याकरणों ने स्वीकार किया है सत्ता विधायक नाम क्रियावाचक आख्यातम पहले बताया हूं एक बात सत्वा विधायक नाम सुबन राम कृष्ण ऐसा शब्द है सत्य का विधायक सत्य क्या है फिर वहां बताया द्रव्य संख्या लिंगानुत्व सत्व जिसमें द्रव्य है वो लिंग और संख्या का अनुय हो उसी का नाम सत्व तार सत्य को तखन करने के लिए जितने भी सुबंध शब्द आपने देखा सारा बन जाते हैं सत्ता विधायक नाम क्रियावाचक आख्यात जितने भी तिंग आख्यात है तो सब क्या है क्रियावाचक क्रिया है क्रियावाचक आख्यात उपसर्गो विशेषकृत उपसर्ग क्या है विशेषता पैदा करने के लिए निपातु पाद पूर्ण और निपात क्या करता है पाद की पूर्ति की जो यदि नाम शब्द नहीं रखते तो पाद बिगड़ जाता दो अक्षर कम हो जाएगा ना इसीलिए उन्होंने पाल पूर्ति के लिए नाम शब्द प्रयोग कर दिया अन्य कोई पद रखते हैं तो शायद आर्थिक बिगड़ जाता वेद ही जाने हम लोग तो नहीं बता सकते ना का तर्क तो कर सकते हैं नाम में दो तो अक्षर कोई और शब्द रख देते असुरया नाम को हटा करके कोई और दो शब्द वाला कोई दूसरा पद रख सकते थे इतना आप तर्क तो कर सकते हो उनको तर्क नहीं करना है उस तर्क का जवाब यही है वेद की अपनी इच्छा है वह जो है यहाँ पर अन्य कोई शब्द प्रयोग करके आपको द्विविधान नहीं डालना चाहती कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर दे आप उसको अनुयोग करके अर्थ का अनुत कुछ कर देते हैं आप इसे जान बुझ के अनर्थ निपात को रख दिया ऐसे और भी जगहों में भाष्यकार कहते हैं जिस निपात कोई को अर्थ नहीं होता है वह लिख देते हैं अनर्थ को निपात यहाँ पर नाम शब्द अंत निपात क्यों ऐसे निर्णय लिया भाष्यकार ने क्योंकि असुरिया इस नाम का कोई एक लोक दुनिया में नहीं है जैसे भूलोक है स्वरलोक है वर्णलोक है इंद्रलोक है अब्रम्हलोक है अनेक लोगों का नाम है ना वैसे तो असुरिया नाम का कोई एक लोक नहीं है पूरे ब्रह्मांड में किंतु तो यह सारा ब्रह्मांड ही असुरिया नाम का लोक है आ ब्रम्ह भुवनालो का पुनरावर्तिन अर्जुन गीताजी में कहते हैं ना स्मृति में आ ब्रह्म भुवनालो का ब्रह्म के पुर्यंत सारे लोग जितने भी है पुनरावर्ती है माने कर्म का फल है कोई निंदा करना है कर्मफली तो बता बदले ना सूर्य नाम कौन है ब्रह्मांड ही असुर है जिसमें कर्म रूपाक फल के कारण से आवागम लगा रहता है इसकी निंदा करेंगे तो विद्या की स्थिति होगी जिसमें आवागम नाम का चीज नहीं है लोगों में गमनागम नाम का चीज नहीं है साक्षात मोक्ष है विद्या का स्तुति के लिए लोक विफल का कथन कर रहे हैं विद्वान को असुरिया, असु मैं प्राण प्रख्या सीधे सीधे अर्थों तो में प्रसिद्ध है असु प्राण असुशु एवं रमंती है ते असुरा असुराणाम स्व संपत्ति धनम लोक असुरया व्याकरण का एक सूत्र है तो आगे बताएंगे सूत्र भी पाणनीय व्याकरण का सूत्र नीचे टिप्पण क्या देख लो टिप्पण नंबर तीन नंबर थ्री असुरस्य स्वम 44123 फोर वन चार चार एक सौ तेईस पाननीय सूत्र असुरस्य स्वम यह सूत्र है पाणनी का इतने वैदिक सूत्र है ये कैसा है पाणिनि व्याकरण में दो प्रकार लौकिक सूत्र वैदिक सूत्रों सूत्र के द्वारा असुर शब्द से तो युत प्रतीत आभूतालोका असुरिया भोग्यभूता कर्मकांडी और उपास भोग भूम सार ब्रह्म पूरा असुरिया अथवा न सुष्टु शोभन विच्यस्त तत् तस्वे रमंती असुरा नीय नुत्व शोभन यस्थ कर्मण ये रमंते ये असुरा। ते असुराषा स्वीर असुरिया बहुवचन न कर्म और उपासना जिनको भी येष्णा संपन्न जो कोई भी है सब असुर है एक भी इच्छा मन में जगह में आप असुर हो गए इच्छा होने का मतलब असुरता है क्यों नहीं रहता मोक्ष की इच्छा वो प्राण का भोग के लिए नहीं होता इच्छा बाकी सारी इच्छाएं आप तक लोग इच्छा प्राण का भोग के लिए होता है सुख के लिए होता है स्वर्ग में ज्यादा सुख है किसे स्वर्ग चाहते हो ना मोक्ष में सुख नहीं है हम आनंद रूपी होना हम मिटना रहे हैं बल्कि वहां मोक्ष का मतलब क्या तो स्वयं को मिटाना चाहते हैं ये जो सौपाधिक है जीव भाव है इसको मिटाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और अपने स्वरूप ब्रह्म भाव में स्थित होना चाहते हैं इसे वो इच्छा इच्छा नहीं कही जाती है भले प्रयोग कर देते हैं हम लोग मोक्ष की इच्छा करके वास्तविक इच्छा नहीं है वो स्वरूप स्थिति है इसलिए बाकी सारी इच्छाएं आप ब्रह्मलोक तक की इच्छा करने वाले सब असुर हैं उनको वो जो लोग पाते हैं उन लोगों का नाम असुरिया असुरिया, असुर बनता है लोका है ना बहुवचन इसलिए असूर्या लोकाहा किनको मिलेगा शब्द है ना इसलिए ये अध्यार करना पड़ेगा ये आगे है वो ये किच आत्महनोजना ते असुरिया नाम लोकाहा जो लोग आत्मघाती दुनिया है ये किच आत्महनोजना असुर्या नाम लोकां प्रेत इत अभिगंती जो लोग आत्मघाती लोग होते हैं वे यहां से मरने के बाद इन असुरिया को प्राप्त करते हैं और लोग कैसे हैं अंधेन तमसा वृत ये लोक जो है अंधेन तमसा व्रता अंधेन मैने आत्मक आदर्शन रूपेण तमसा मैंने अज्ञान आत्म आदर्शन विशिष्ट अज्ञान के द्वारा आवृता आच्छादिता आब्रम भुवना सर्वे लोका सूर्या नामो का अंधे नंधे के द्वारा अंधा है ना घने अंधा क्या है क्या आने दी का हमको आदर्शन किसका आदर्शन हुआ आत्मा का दर्शन श्रुति क्या कही है हमारे लिए आत्मा वाले दृष्टव हमारे लोगों के लिए श्रुति का आदेश है मनुष्य मात्र के लिए इस आदेश का न देखने वाला अंधा है इसलिए कदे आत्म आदर्श क्या है तमसा अज्ञा आत्म आदर्शन कारणीभूत अज्ञान कारणी विशिष्ट सत आदिता आवृता ये लोका असुल जो लोग आत्म आदर्श रूपी आकर्षणात्मक से कारण विशिष्ट अज्ञान के द्वारा आच्छादित आभ्रमलोक तक सकल लोक हैं इनको असूर्या लोक कहा जाता है इन लोगों को तान उन लोगों को एक ही चार जनहा प्रत्यय गति इसलिए ये पहले वाला जो उसको ये बना लेना पड़ता ये तान और ये इधर है कर्तृत्व के लिए ये कर्म में ये और तान ये असुरिया का असुरक्षन थी कौन ये के के प्रेत अभिलते है ना थे। उस थे को चौथे पाल एक के साथ जोड़ेंगे और पहले पाग वाला जो ते है उसको ये बना लेना पड़ेगा या? आ, इसको बदलना पड़ेगा क्यों दो तत्व आगे ना असुर नाम तेलोक का तांस ते तांस नहीं हो सकते ये लोका ताम लोक जो ऐसे नाम के लोग हैं उन लोगों को प्राप्त करेगा ये तो दो नित्य संबंध नियम है इसमें भाष्य में लिखेंगे कि जो ये जो है उसको तो ये बना लेना है अर्थता कर लेंगे मूल में बदलना नहीं है वेद को हाँ समझना है और अर्थ ग्रहण करना है ये लोग सूर्य अभिगचंती ऐसा अनुभव हो जाएगा और घात तो किसको करते आत्महनो आप जना आपने पिछले साल सुना है सनस्व जातीय उसका सुंदर श्लोक है में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है यो अन्य संतम आत्मान्य प्रतिपद्यो अन्य संतम आत्मान अन्य था प्रतिपद्य कितम पापम चौरेत्मा अपहारिणा चौरेण आत्मअपहारिणा है उधर हिंदी में यो अन्य संतम आत्मान जो आत्मा अन्य प्रकार है सच्चिदानंद रूप है उसको अन्य प्रतिपदित उसको विपरीत ग्रहण कर रहा है ये आत्मा दुखी है मरने वाला है इधर उधर आने जाने वाला है स्वर्गादि के जाता है आता है ऐसे ग्रहण कर लिया उल्टा ये अन्यथा संतम सच्चिदानंद अन्य प्रतिपदते दुखित्वादेषिवे न पापं ऐसे व्यक्ति के द्वारा ऐसा पाप कौन सा नहीं किया गया है निश्चित रूपे न वह महा कर रहा है इस तरह से आत्मा को अन्यता ग्रहण करना सबसे बड़ा पाप है वह तो चोर है वह आत्महारी है चौरे नत्मापहरिणा जो आत्मा की वास्तविकता को नहीं जानता और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूलकर उसके विपरीत स्वरूप को उस पर आरोपित करके ग्रहण कर लेता है उस आत्मघात आत्मापहारी से कौन ने कौन ऐसा पाप नहीं किया होगा अर्थात उसने सदल पापों को कर डाला उसी वजह से ही आत्मा की अन्यथा ग्रहण की वजह से ही सारा कर्म कर रहे हैं सारी उपासना कर रहे हैं ये झंझट झमेला क्यों है आत्मा का अन्यथा ग्रहण की वजह से ही तो है ये संसार भी दिख रहा है संसार में सत्यत्व भी दिखाई दे रहा है संसार दिखना कोई खराब नहीं था चल दृश्यता देखते रहते लेकिन उसमें सत्यत्व क्यों आया क्योंकि हम आत्मा का सत्य ग्रहण कर लिया आत्मा को हमने झूठा कर दिया आत्मा हमारे लिए असत्य हो गया है और संसार सत्य हो गया इसे अन्यथा ग्रहण हो रहा है यहाँ पर उसको आत्मापहारी आत्महरा आत्मघाती आत्मा कहा जाता है तेने विद्याम, तो से विद्या भाष्य इसलिए असुरहा परमात्म भाव अद्वैम अपेक्षा देवादेव असुरा तो छूट गए बताओ आपकी भी तो गिनती दिया भाष्यकार ने कहा देवादयों पर देवता लोग भी जिनका तुम दिन रात आरती उतार रहे हो वे भी सब असुरी है कह परमात्म भाव अद्व अपेक्षिकोण से कह रहे हैं लेकिन परमात्म भाव है। शुद्ध सच्चिदानंद उस सच्चिदानद्वैत शुद्ध प्रमुख दृष्टिया उसकी अपेक्षा से कहा जाता है कि देवादियों असुरा देवतादि भी सब के सब असुरी है देशांच स्वभूता उनका समाप्त कर नहीं स्वूत असूत्र लगा दिया असुरस्य असुरस्य स्वम।, स्वम स्वम स्वम थी ना है असुर असुरिया नाम नाम शब्द प्रयोग हुआ है मंत्र में वो तो अनर्थक निपाते दो तीन चार पांच टिप्पणों को देख लो एक को लीजिए परमात्म भाव लोगों को तो प्राप्त करता ही है देवलोकों को प्राप्त कर रहा है प्रसिद्ध कथम अविशेषाण असूर्योक ग आपने कैसे कह दिया सकल कर्म करने वाले सभी के सभी जो है असुरिया इस लोगों को कोई प्राप्त करते जो लोग असुर्यात्मक है उनको ही प्राप्त करते हैं तब सिद्धांत में कह दिया कि परमात्म भाव अपेक्ष कारण यह है क्योंकि यहां पर प्रश्न का आधार क्या है वो मान के चल रहा है या उसकी कर्मियों को लेना है जो अशास्त्र कर्म करने वाले जो जाय स्वमस्व मार्ग के अधिकार गुरु पक्ष के दिमाग में यह है कि पहला मंत्र का अधिकारी कौन है जो उत्तरायण मार्ग अधिकारी है दूसरे मंत्र का अधिकारी कौन है दक्षिणायन मार्ग अधिकारी और ये जो तीसरा मंत्र है ये उनके बात कहा जा रहा है जो वैदिक कर्म भी नहीं कर रहे हैं और वैदिक ज्ञान भी उनके पास है आत्मज्ञान भी नहीं है और वैदिक कर्म उपासना भी करते हैं कि लौकिक कर्म कर्म और लौकिक उपासना को करता हुआ यही जिंदगी काट दे रहे हैं उनको तीसरा मार्ग है ना जायस्व मृहस्व जन्म लो मरो जन्म लो मरो मच्छर बना खटमोल बना फिर मच्छर बना फिर खटमोल बनेगा बोलते मरते रहेगा जीते रहेगा मरते रहेगा ही धरती के ऊपर कभी कुछ कभी कुछ होते रहेगा निन्यानवे प्रतिशत लोग सब ऐसे ही तो है असुरिया, असुर है नाइन्टी नाइन जनता जो है आत्मचिंतन कौन सुनता भी नहीं है चिंतन करना तो दूर की बात है वेदांत तो कोई सुनना भी नहीं चाहता वाले वेदांत अधिकारी तो बहुत कम होते ना जो अध्यात्म में आए हुए हैं प्रवेशन है, है के तो समझने की कोशिश कर रहे जो सोच रहे अपने आप को मासमान से जुड़े हैं अध्यात्म से जुड़े हैं स्पिरिचुअलिटी में आ गए स्पिरिचुअल नेम भी ले लिया किसी गुरु से दीक्षा भी ले लिया लेकिन वो बहुत नीचे हैं, बहुत दूर है वो सब असुर ही है थर्ड क्लास क्वालिटी के असुरों से तो यह अच्छे हैं क्योंकि ये भी इसलिए हम लोग जीव को दो प्रकार के मानते हैं एक प्राण पोषक जीव एक आत्मपोषक जीव आत्मपोषक जीव पहला मंत्र वाला और प्राण पोषक जीव अगे सारे सारा सब प्राण के पोषण कर रहे, हैं। का रहे हैं। एक पूछा भाई जाते हो नाचते कूदते हैं इसीलिए बैठे बैठे रहते हैं नाचना कूदना कुछ नहीं होता है और कुछ करेंगे तो लोग कह रहे हैं हम वहाँ तो फ्री है खूब नाचो गो ना खूब कितने भी होता है ना खूब आगे पीछे होते इधर होती इधर होती है कुछ ठान होती है कुदते भी है वैसे तो दो चीज एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है आपका डायबिटीज कंट्रोल हो जाता है आपका आप वजन कम हो जाता है बहुत लाभ है इसलिए कूद फान रखते कीर्तन में उन लोगों बूढ़ों का लाभ हो जाएगा कुश्ती भी करते हैं जंगल होता है कीर्तन के अंदर काला दिन जिस दिन काला होता है उस दिन वो लोग भी वो भी करते थोड़ा आजमाइश कर लेते हैं ठीक तो ठाक रहता है सब जरूरी है मध्यम कोटि के लोगों के लिए सब ठीक है वेदांती के लिए नहीं तो इसने कहते प्राण पोषक है और आत्म पोषक दो प्रकार के जीव है या आत्म घात उसे कहते जो प्राण पोषक जीव है आत्म पोषक तो ज्ञान होता है इसे ना तेना ते तेनाजी तेन था बाले था पोषे था वर्त क्या तो अपने आत्मा का पालन करो मैंने आप चिंतन करो तो आत्म पोषक और दूसरा नंबर में देवादेव पे सुहा शून्य अशु संबंध शून्य आत्मा आत्मा कैसा है सर्वसंबंध शून्य होने के नाते शून्य है प्राण संबंध शून्य भी है आत्मा का साथ का भी कोई संबंध नहीं किसी भी चीज का संबंध नहीं आत्मा में जिस प्रकार से आप टीवी में चित्र देखते दे हैं चित्र का कौन सा ऐसा चित्र का कोई हिस्सा है जो पर्दे को छू जाता है पर्दे के साथ चित्र का कोई भी हिस्सा कोई भी अंश लेश मात्र भी पर्दे के साथ संबंध नहीं करता तो आत्मा के ऊपर परिकल्पित अनंत ब्रह्मांड अंतर्वर्ती कोई भी तत्व आत्मा के साथ संबंध नहीं कर सकता तो प्राण का संबंध कैसे मानोगे आते प्राण का भी संबंध आत्मा के साथ नहीं है जिस प्राण का संबंध आपके साथ नहीं है ऐसा आपोहिया तो उसे त्याग करके प्राण में निष्ठा वाले ऐसे आत्मा को अपोय हटा करके परिचित से निकाल दिया उसका चिंतन भूल गया उसको विस्मृति कर गया और अशुशु ये वरम्त है अशु में प्राणों में वे लोग कौन देवता लोग भी प्राणों में ही रमन कर रहे प्राण शब्द अभिलप, अभिलप्या, दी इस केवल होने के बावजूद भी प्राणवाच्यशुशब्द को प्राण शब्द का कथन करने के पश्चात तद इंद्रिय और विश्व को भी लेना सबको बोधन करा रहा प्राण प्राण से प्रेरित इंद्रिया इंद्रियों का विषय की ओर जाना इस प्राप्त करना ये सारी चीजें जो प्रक्रिया है विषय भोग की प्रक्रिया उसको हम असुशब्द से यहां संकेत कर दिया है आ, बाकी तो देखा ही अन्यत्र शब्द से अन्यत्र नाम शब्द से प्रसिद्ध अर्थक अन्यत्रेद में कई जगह नाम शब्द आता है उसका अर्थ तो है तो तो तो प्रसिद्धि खलु नाम ऐसा प्रयोग कर देते हैं तो वो प्रसिद्ध अर्थक होने के बावजूद भी प्रकृत देवादी लोका नाम असूर्य प्रसिद्धि अभाव लेकिन देवादी को असूर्य नाम से प्रसिद्धि नहीं है अतएव यह नाम शब्द प्रसिद्धि नहीं हो सकता अतय अतदर्थक आशीन अतः प्रसिद्ध अर्थकत्व तो नहीं है फिर कौन सा तब कर दिया अनर्थक का दो इसको अनर्थक निपा निपात अपि निपाति दोषाय मात्रा भाव आ गया ना ये नाग्य अर्थवाला है नहीं अनर्थक वेदक शब्द कैसे प्रयोग हो गया शंका नहीं करना अनर्थक शब्द के बावजूद भी पाठ पूर्ण करने के लिए के लिए प्रयुज्यते वैसे वाक्यालना प्रयुज्यं दोषाकता दोषा भाव ते लोक लो लो क्यों कहते क्योंकि भाषण ते लोका कर्मफला कर्मफल लोक्युश्य भुज्य जन्मा लोक्युश्य भुज भोग करते क्या भोग करते जन्मानी मन जन्मादि का भोग होता है करफल जन्य करफल रूपा जन्मादि का भोग जिसमें होता है उसका नाम लोक है जन्मानी में शरीरानी दयावत आवत कर इसने कह दिया शरीरों को लेना अंधे न आदर्शनात्मक तमसा न भाषि में अंधन का क्या व्याख्या कर रहे हैं अदर्शनात्मक और तमसा का अज्ञा तमसा आवृता आच्छादिताम देहम अभिगछती यथा कर्म यथाश्रुत आत्मा का आदर्शनात्मक अज्ञान भी तम से आवृत्त होने के कारण उन सब को लेना समस्त आब्रम्ह लोक पर्यत जितने भी शरीर है मानवीय आमानवीय शरीर दिव्य अदिव्य शरीर सबल प्रकार के शरीरों को लेना है कहां से लेना आस्तंभ कीट पर्यंत से लेकर के ले जाना है सब शरीर जितने भी है ये सब क्या है से कहा गया है और एक किस, ये किसका फल है ये ये कर्म का फल है ब्रह्मा पद प्राप्त करना भी कर्मफल ही है जैसे आजकल जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है नौकरी के लिए आप वहां नाम दर्ज कर सकते हैं हम ये पास हो सब वो सर्टिफिकेट जमा कर दिया कॉपी वगैरह तो जब कभी उस, यो, उस आपकी योग्यता के मुताबिक कहीं नौकरी खाली हो जाए तब आपको सूचना दे दिया जाता है आप आपको फैक्ट्री में जाओ कंपनी में जाओ इंटरव्यू दो टेक्स्ट दो करके आपको चुट्टी आ जाती है ना उसी प्रकार भगवान क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो भगवान एक इधर से आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है और आपके सारे कर्मों के चिट्टा के पास है और आपको प्रमोशन डिमोशन क्वेश्चन कुछ करके ट्रांसफर करके इधर से उधर पता करते रहते डाल जा वहां काम धंधा करो तुम वहां नौकरी कर लेना विभिन्न पोस्टों में डालते ब्रह्मा पोस्ट तक सारा पोस्ट यही हाल है योगवासी तुम इसलिए जगह आया राम जी को संबोधन करते हुए जी कहते तुम सोच रहे हो मैं राजा नहीं बनूंगा ये क्या करना वो क्या करना अरे भाई तुम बनो ना बनो, बनो लाइन लगा हुआ है बनने को दृष्टान ने एक बार एक ब्रह्मा जी विरक्त हो गया थक गया काम करते थोड़ा कर तो एक दिन छुट्टी लेना चाहता था मिल नहीं रहा था छुट्टी में दो थो काम अरे तो छुट्टी नहीं दे रहा क्या करे उनकी छुट्टी तो होता नहीं सब देवताओं को छुट्टी नहीं है नो no हॉलीडे एक सेकंड का भी छुट्टी नहीं होता उनको कई हजारों का जन्म देना है।, लिखा करते रहना बनाना है तो एक सेकंड का पुरुषोत्तम क्या करेगा छोड़ो कुछ दिन के लिए छोड़ देते नौकरी नौकरी छोड़ के बैठ गया किनारे हा कारण बच गया सृष्टि बंद हो रही है पैदा होना बंद हो गया विष्णु भगवान के रिपोर्ट के नारे तुरंत है ना खबर देने वाले आपकी सृचि तो बंद हो रहा है ब्रह्मा जी व्यक्त के बैठ गया वहां पे तो विष्णु ने कहा ठीक है अनाउंस कर दो ब्रह्मा पोस्ट खा लिए जितने भी है योग आ जाओ जितने भी आ जाओ इंटरव्यू के लिए अब हाँ अर्ण क्या ऊंटों पर बड़े बड़े बक्से जा रहे थे ऊंट पे बड़ी तेजी से भाग रहे अभी ब्रह्मा देख जी देखे क्या, क्या हो रहा है चारा घट रहे हैं घट रही है इतने जा रही है लाइन की लाइन जा रही है क्या बात है पहले नहीं है, है पोट खाली है ये सब डिब्बे में ब्रह्मा भरे पड़े हैं डिब्बा है। है? खोला गए, तो मुला विशाल ब्रह्मा जी खड़े हो गए बारह हाथों नहीं तो तू तो चार हाथ है चार खोपड़ी बारह हाथा कॉपरे वाला ब्रह्मा देखकर घबरा गया नमस्कार किया बारे बंद कर दो इसको मैं जाके बैठता हूँ वापस ड्यूटी पर <laughs> वापस ड्यूटी में चला गया इतने अभी लाइन लगे हुए फिर क्या होगा हमारा हैं? फिर हम तो फेल हो गए एकदम डिमोसर हो जाए नाराज है सस्पेंड डिसमिस कर देंगे फिर दोबारा हमको कभी ब्रह्मा का पोस्ट करना नौकरी करना पड़ जाएगा उससे अच्छा आज की बारी कम्प्लीट कर दो ड्यूटी को इसे तुरंत वापस ड्यूटी में पहुँच कहने का भी प्रा यही था तेरा से वाला नहीं है दिखा हुआ है ना तुमको करना ही पड़ेगा भागने ऐसा नहीं होता छोड़ करके ब्रह्मा जी छोड़िए भागना चेष्टा किया तो हम तो भी बड़े बड़े ब्रह्मा बैठे हुए हैं क्यों मैं अभी पता नहीं कितने ब्रह्मांड होना है ये सबको कहीं ना कहीं तो नौकरी में लगाते रहेंगे ना ब्रह्मां किस बात के छोटे से अपना चुपचाप काम कर लो ठीक है तो पर तो भी है। जितने भी देवता है जो भी है क्या करते हो इस शरीर से मर करके दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं इसे भाषकर क्या कहते हैं पेड़ पौधा सब पत्थर पेड़ पौधे सारे ले लेना मान त्यक्वा तब तक शरीर को त्याग कर मरने के बाद अभिगच्छन्ति, असुरिया को श्लोक में कहीं न कहीं कोई न कोई, कोई, कोई शरीर को यथा कर्म यथाशोत्तम जयसा कर्म जयसी विज्ञान उसके अनुसार जो है उनका जन्म प्राप्त होता है यथा कर्मशोतमी यथाश्रुतम पर इसलिए आनंद कर रहे यादृशम प्रतिषिधम विहित वेवतादि ज्ञानम यथा कर्म तो स्पष्ट है जो चित्र कर्म किया है अग्निहोत्र वगैरह पुण्य पाप जो भी है उसकी व्याख्या नहीं कर रही यथा कर्मा स्पष्ट है इसे कहते यथाश्रुतम की व्याख्या कर श्रुतम से तात्पर्य वेद को सुना ज्ञान वो उपासना कैसे यादृशम प्रतिषिधम विहित वेवतादि ज्ञानम जिस प्रकार का प्रतिषिद्ध हो चाहे विहित हो देवता देव का उपासना के ज्ञानम अनुष्ठित ज्ञान मन उपासना वह व्यक्ति तद अनुरूपाव योग उसके अनुरूप योनि को प्राप्त कर जाता है ये निचे टिप्पणी में इतना कि सर्वे तुल्य लोक भागीवंती न क्या सभी के सभी समान शरीरों को प्राप्त कर जाएंगे क्या कहते नहीं नहीं नहीं यथा कर्म यथा जो जैसा कर्म किया और जितनी उपासना किए ध्यान वचन वगैरह उसी के मुताबिक उसको शरीर मिलते रहेगा बड़ा भाग मनुष्य पावा तुसीदास जी कहते हैं बहुत भाग्य से आपको मनुष्य शरीर मिलता है शंकराचार्य कहते नहीं मनुष्य शरीर तो बहुत आसानी से मिलता है बड़ा भाग्य की जरूरत तो नहीं है लेकिन मनुष्य तो मिलना कठिन होगा मनुष्य शरीर तो मिलेगा मनुष्य रूप मृगा तो चल रहे हैं बहुत पशु जैसे ही जी रहे हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करके पैदा हो कुछ पढ़ने के लिए इतना अंतर है पशु में और तो स्कूल चले जाते हैं बाकी तो काम वही करते हैं आहार निद्रा भय मई समान ज्ञान हम एकोधिको विशेषो हो ज्ञानी नहीं ना पशु समाना कहीं धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्म नहीं ना पशु समाना ऐसा भी न पुण्य पाप पापासना एक अतिरिक्त होता है मनुष्य में यदि वो नहीं किया फिर पशु तो है वो फिर है क्या हो धर्म नहीं ना पशु समाना इसीलिए मनुष्य रूपेण पशु बहुत है जितना दुनिया में है, सब ऐसे ही जो कुछ पूजा पाठ भी कर रहे हो भी मतलब से कर रहे हैं ना बछ घोड़ा मालिक को लेकर क्यों ढोता है घास मिलता है घास ना दे वे, चार दिन तो क्या करेगा घोड़ा लात मार देगा मालिक को, भुका को पर, भी है भूखा मार रहा है मेरे को ऊपर सा भी मार रहा गिरा देगा आप उसको प्यार करते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं सब कुछ करते हैं तो आपका है वो आपकी सेवा में नहीं तो कहाँ मानेगा वो कुछ भी नहीं मानता आदमी कैसे करेगा आदमी को भी घास सारा मिलता है ना आप देवता की पूजा करते क्यों करते हैं कुछ चाहते हैं वो चीज़ में मिलता है और कहीं तो पहले ही कंडीशन रख दें ये दोगे तो हम काम करेंगे भाई तो तिरुपति बालाजी को फ्री फंड का एक खेती का घास है ये तो इसको देने के लिए भी कहते है भगवान बालाजी हमारा को बेटा चाहिए दोगे तो मैं आऊंगा मुंडन कर दूंगा नहीं तो नहीं अरे फ्री फंड की चीज देने के लिए शर्त लगा दिया दुनिया ऐसी भगवान को नौकर बना दिया तुम तो मेरे काम करो तो मैं तुमको ही दूंगा लड्डू चढ़ा दूंगा बाल चढ़ा दूँगा पैसे चढ़ा दूँगा ये कर दूँगा वो कर दूंगा इसलिए सब पशु ही है जो आजकल पूजा पाठ भी कर रहे हो, वो भी एक तरह से पशु ही है